संवेदनाओं के पंख की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव्य संसार में प्रस्तुत है राहुल यादव की कहानी टेलीविजन जब तक मैं अपने गांव में रहता था तब तक तो मैंने टीवी का नाम सुना ही नहीं था मुझे पता भी नहीं था कि टीवी नाम की कोई चीज भी होती है, है, है, है। फिर पापा की नौकरी लगने पर हम सभी लोग फतेहपुर आ गए वहाँ पर भी मैंने पहली बार टीवी कब तक देखा कुछ याद ही नहीं मैं तब शायद छ या सात साल का था और दूसरी कक्षा में पढ़ता था रविवार का दिन था और हम सभी भाई बहन घर पर ही थे तभी पापा एक आदमी के साथ आए। उस आदमी के हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था डिब्बे पर टीवी का एक चित्र बना हुआ था अब मुझे याद तो नहीं लेकिन टीवी का चित्र देखकर हम खुश हो गए होंगे खैर डिब्बे से टीवी को निकाला गया और लगा दिया गया टीवी बहुत बड़ा नहीं था जहाँ तक मुझे याद है इक्कीस इंच का था टीवी काले रंग का था और नीचे की तरफ एक स्पीकर था जिसे आप स्पीकर के लिए बने छोटे छोटे छेदों से पहचान सकते थे उसके बगल में नीचे की तरफ ही एक ढक्कन लगा था जिसे खोलने पर टीवी को कंट्रोल करने वाली चार घुंडिया लगी थी उनमें से एक घूम टीवी के चित्र का रंग काला सफेद कंट्रोल करने के लिए थी और बाकी की घुंडिया क्या करती थी ये तो मुझे आज तक भी नहीं पता चला ढक्कन के बगल में एक और छोटी घुंडी थी जिसे घुमाने पर टीवी चालू हो जाता था और उसी घुंडी से आवाज भी कंट्रोल होती थी सबसे नीचे की तरफ सुनहरे अक्षरों में टीवी का ब्रांड बी लिखा हुआ था आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि टीवी श्वेत शाम था फतेहपुर में दूरदर्शन का ऑफिस हमारे घर के एकदम बगल में ही था इसलिए हमें एंटीना लगाने की जरूरत नहीं होती थी टीवी के ऊपर ही एक छोटा सा एरियल लगाना होता था वैसा एरियल हम अक्सर रेडियो के साथ लगा देखते हैं। जिसे रेडियो सुनते समय हम खींच कर बड़ा कर लेते हैं टीवी लगा कर जब उस आदमी ने चालू किया तो उसमें कोई दूसरी भाषा की फिल्म आ रही थी उन दिनों दूरदर्शन पर रविवार के दिन दोपहर में दूसरी भाषा की फिल्म आती थी पिक्चर साफ नहीं आ रही थी उस आदमी ने घुंडिया कुछ इधर उधर घुमाई और फिर थोड़ी देर में ही साफ पिक्चर आवाज के साथ आने लगी वो आदमी सब कुछ सेट करके चला गया मुझे अब भी याद है कि उस दिन हमने उस फिल्म को पूरा देखा था हालांकि दूसरी भाषा की होने के कारण हमें समझ में एक अक्षर भी नहीं आया होगा उन दिनों टीवी पर सिर्फ दूरदर्शन आता था और बहुत ज्यादा प्रोग्राम नहीं आते थे दिन के समय जब कुछ देर के लिए प्रसारण बंद होने के कारण कुछ भी नहीं आता था उस समय टीवी खोलने पर उस पर कुछ झिलमिल सा आता था जिसे हम कहते थे कि बारिश हो रही है क्योंकि उसकी आवाज़ बारिश की आवाज की तरह लगती थी फिर प्रसारण शुरू होने से कुछ देर पहले सतरंगी धारिया टू की आवाज के साथ आती थी और उसके बाद एक खास दूरदर्शन संगीत के साथ दूरदर्शन का लोगो बनकर आता था जिसके नीचे सत्यम शिवम सुंदरम लिखा होता था धीरे धीरे हमें टीवी पर आने वाले सभी कार्यक्रमों का समय रट गया और हमारा खाने खेलने का समय भी टीवी के कार्यक्रमों के हिसाब से निर्धारित हो गया मसलन हम शाम को चार बजे बच्चों का कार्यक्रम देखकर ही खेलने जाया करते थे पाँच साल फतेहपुर में रहने के बाद पापा का ट्रांसफर प्रतापगढ़ हो गया वहां पर पापा को एक साल के लिए सरकारी मकान नहीं मिला तो हम लोग एक किराए के मकान में रहते थे हमने जब वहां पर टीवी खोलकर लगाया तो उसमें कुछ नहीं आया हमें बाद में पता चला कि प्रतापगढ़ में दूरदर्शन का ऑफिस ही नहीं है और वहां पर एंटीना लगाना पड़ेगा जो कि इलाहाबाद के दूरदर्शन के ऑफिस ऐसी सिग्नल पकड़ेगा इन सब दाम झाम ऐसी बचने के लिए एक साल के लिए जब तक हम उस किराए के मकान में रहे हमने रेडियो से ही काम चलाया एक साल बाद हमें जो सरकारी मकान मिला वह दो मंजिले मकान की पहली मंजिल पर था एंटीना खरीदा गया छत पर एंटीना लगाया लेकिन एंटीना लगाने पर भी चित्र साफ नहीं आया अगल बगल में पता किया तो पता चला कि इलाहाबाद बहुत दूर होने के कारण सिग्नल नहीं पकड़ता और सभी लोग बूस्टर नामक एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं अब टीवी तो देखना ही था इसलिए बूस्टर खरीदा गया बूस्टर असलियत में दो छोटे छोटे हथेली के साइज के यंत्र थे एक को ऊपर छत पर एंटीना के साथ लगाना होता था दूसरे को नीचे टीवी के साथ लगाना होता था और दोनों यंत्र एंटीना के तार के साथ जुड़े होते थे बूस्टर लगाने पर चित्र और आवाज तो साफ आने लगी लेकिन फिर भी कभी कभी, कभी चित्र खराब हो जाने का झंझट हमेशा रहा मेरा भाई या मैं ऊपर छत पर जाकर एंटीना घुमाते थे और नीचे से आ गया नहीं आया यह बोलकर हमें बताया जाता था कि कब घुमाना बंद करना है हमें किसी ने ये भी बता दिया था कि तार जहां पर बुस्टर से जुड़े होते थे वहां कार्बन जम जाता है तो महीने में एक बार मैं और मेरा भाई पेचकश लेकर तार को बुस्टर से अलग करके उसे साफ करते और फिर से जोड़ देते थे पता नहीं इसका फर्क पड़ता था कि नहीं लेकिन ये हमारा हर महीने का पक्का कार्यक्रम था शुक्रवार के दिन दूरदर्शन पर हिंदी फिल्म दिखाई जाती थी रात के समाचार के एक घंटे या आधे घंटे के बाद हम सभी को और खास तौर से मेरे भाई को फिल्म बहुत पसंद थी टीवी पापा मम्मी के बेडरूम में लगा था और हमारे पापा सोने के मामले में समय के बहुत पाबंद थे इसलिए शाम से ही फिल्म के लिए माहौल बनाया जाता था उस दिन मेरा भाई एक्स्ट्रा पढ़ाई करता था या यू कहिए कि पढ़ाई करने का नाटक करता था पापा को ये आश्वासन भी देना पड़ता था कि हम लोग बिल्कुल शोर नहीं मचाएंगे और धीमी आवाज में टीवी देखेंगे रात के समाचार के साथ खाना खाने के बाद गुड नाइट कॉइल जलाकर जमीन पर टीवी के सामने चटाई बिछाई जाती थी, थी और फिल्म का आनंद लिया जाता था फिल्म के बीच बीच में प्रचार आते थे और मम्मी की आदत थी उन प्रचारों के बीच में ही सो जाने की फिर मम्मी को सुबह विस्तार से रात की फिल्म का ब्यौरा दिया जाता था कुछ दिनों के बाद जब मैं नवी कक्षा में था तो हमारी नीचे वाली आंटी के यहाँ केबल लगा केबल बहुत मजेदार चीज थी ढेर सारे चैनल्स, ढेर सारे प्रोग्राम्स और ढेर सारी फिल्मे केबल का तार हमारे घर के ऊपर से ही जाता था इसलिए कभी कभी हमारा टीवी भी केबल पकड़ लेता था जैसा कि मैंने पहले भी बताया मेरे भाई को बचपन से ही फिल्मों का काफी शौक था इसलिए उसने बहुत कोशिश की कि घर में केबल लग जाए लेकिन ऐसा प्रचलित था कि केबल लगवाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं इसलिए मम्मी ने कभी इस चीज के लिए इजाजत नहीं दी और वैसे भी ईमानदारी से बोलूँ तो उस छोटे से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में केबल लगवाने का कोई मतलब भी नहीं था फिर एक दिन हमारा टीवी खराब हो गया हमने सारी भिंडिया इधर उधर चारों ओर घुमा फिरा कर देख ली ले। लेकिन टीवी नहीं चला टीवी काफी पुराना भी हो चला था और वैसे भी अब रंगीन टीवी का जमाना आ गया था इसलिए मेरे छोटे भाई ने पापा से बहुत मिन्नति की कि अब इस टीवी को रिटायर कर दिया जाए और एक रंगीन टीवी लाया जाए एक दो तो हफ्ते बाद पापा भी मान गए कि अब इस टीवी को अलविदा कह देना चाहिए इस फैसले से हम सभी बहुत खुश हुए थे खास तौर ऐसी मेरा भाई लेकिन इससे पहले कि दूसरा टीवी आए पापा के ऑफिस में किसी ने पापा को एक टीवी मैकेनिक के बारे में बता दिया उसका नाम राम प्रसाद था पापा ने उनको बुला लिया और उन्होंने टीवी के सब पुरजे खोले तो पता चला कि टीवी के पीछे चूहो ने छेद बना दिया था और कुछ तार काट दिए थे इसलिए टीवी खराब हो गया था खैर उन्होंने तार वगैरह जोड़े और टीवी ठीक कर दिया और पीछे के उस छेद में रुई भर थी टीवी ठीक होने की पापा को जितनी खुशी हुई थी उससे कहीं ज्यादा दुख मेरे छोटे भाई को हुआ टीवी का खराब होना रंगीन टीवी आने का एक मात्र जरिया था लेकिन रामप्रसाद जी ने सब गुड़ गोबर कर दिया था उसी समय हमारे घर में वोल्टेज की समस्या आने लगी वोल्टेज कभी बहुत हाई हो जाता तो टीवी चलता ही नहीं था और कभी बहुत लो हो जाता था तो टीवी पर चित्र बहुत काले आते थे और देखना मुश्किल हो जाता था खैर इसका हल भी निकाल लिया गया पहले तो स्टेबलाइजर से जितना वोल्टेज मैनेज हो सकता था उतना स्टेबलाइजर ऐसी करते थे फिर वोल्टेज ज्यादा होने पर घर में हीटर पानी गरम करने वाला गीजर सब ऑन कर देते थे वोल्टेज कम होने पर घर के सारे बिजली के उपकरण यहाँ तक कि बल्ब भी बंद कर देते थे तब जाकर हम टीवी का आनंद ले पाते थे ये सब चीजें टीवी भी कितने दिन झेलता टीवी अब अक्सर खराब हुआ करता था लेकिन रामप्रसाद जी हमेशा आकर उसे ठीक कर जाते थे फिर मैं बारहवीं पास करके इलाहाबाद आ गया छोटा भाई भी आगे की पढ़ाई करने के लिए बारहवीं पास करके कानपुर चला गया पापा का ट्रांसफर भी झांसी हो गया और वहां पर कुछ दिनों के बाद पापा ने एक रंगीन टीवी ले लिया इस बार घर गया तो कमरे के कोने में वह पुराना टीवी नहीं दिखा मम्मी ने बताया उसे कुछ ही दिनों पहले 200 रुपए में एक मैकेनिक को बेच दिया पता नहीं एक अजीब सा खालीपन लगा ये खबर सुनकर घर का वह कोना भी बड़ा अजीब सा खाली खाली लग रहा था मानो वो टीवी उस कोने का ही एक हिस्सा हो जिस तरह बहता पानी तो गुजर जाता है लेकिन हथेली गीली कर जाता है और गीली हथेली बार बार उस पानी का एहसास कराती है उसी तरह वक्त भी गुजर जाता है लेकिन कुछ यादें छोड़ जाता है जिनके सहारे आप फिर से पुराने वक्त को जी सकें, वह खाली कोना अब भी रह रहकर लड़कपन के उन दिनों की याद कराता है अब घर में केबल भी है और एक नया रंगीन टीवी भी लेकिन वो बचपन नहीं है जिसका वो ब्लैक एंड वाइट टीवी एक अटूट हिस्सा था अभी आप सुन रहे थे राहुल यादव की कहानी टेलीविजन